स्वामी शिवानंद स्मृति संग्रह पुण्य स्वामी शिवानंद जी की स्फुट स्मृति स्वामी गौरीशानंद उन्नीस 1904 या 1905 सौ ईस्वी की घटना है उस समय स्वामी शिवानंद महाराज चंद्र और केदार बाबा काशी के अद्वैत आश्रम में थे सुना है उन दिनों आश्रम की बहुत ही दीन अवस्था थी रोज ठाकुर का भोग एक ही थाली में दिया जाता था और रोज ही उसे धोकर रख दिया जाता था मानो सोने की थाली है लगभग दो साल तक उसी थाली में रोज भोग दिया गया था एक दिन उस थाली को रखते समय शब्द हुआ और वह टूट गई पास वाले कमरे में स्वामी शिवानंद महाराज थे वह आवाज़ सुनकर उन्होंने चंद्र महाराज से पूछा चंद्र क्या हुआ चंद्र महाराज ने लज्जित होकर उत्तर दिया मेरी असावधानी से रखते समय थाली टूट गई है सुनकर महापुरुष महाराज ने अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा अब बताओ थाली के लिए मैं किसके सामने हाथ फैलाऊँ इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही एक महिला आश्रम में आई आश्रम के आर्थिक अवस्था पूछताछ कर उन्होंने कहा मैं इस आश्रम के लिए आपको आठ दस हज़ार रुपये पहले दूंगी और बाद में और भी देती रहूँगी महापुरुष जी ने उस महिला की जीवन की कहानी सुनकर उनसे कहा नहीं माता मेरे द्वारा यह धन ठाकुर सेवा के लिए नहीं लिया जा सकेगा भद्र महिला ने अनेक प्रकार से चेष्टा की कि उनका वह धन ठाकुर सेवा और साधु सेवा में लगे महापुरुष जी का वह एक ही उत्तर था मेरे द्वारा आपका धन लेना संभव न होगा बाद में महिला के चले जाने पर वह प्यार से चंद्र महाराज को बुलाकर बोले ठाकुर ने आज मुझे उस महिला के द्वारा धन का लालच दिखाया था मैं जानता हूँ कि श्री ठाकुर उस प्रकार का धन कभी ग्रहण नहीं कर सकते इसी से उन्होंने इस विपत्ति के समय लालच दिखाकर मेरी परीक्षा ली है 1907 सौ ईस्वी की घटना है खगेन महाराज आदि कुछ दिन पहले काशी के अद्वैत आश्रम में साधन भजन करने के लिए आए थे खगेन महाराज से सुना था कि महापुरुष महाराज तीसरे पहर आश्रम के खुले बरामदे में कुछ देर तक टहलते हैं एक दिन खगेन महाराज इसी समय उनके पास से जा रहे थे महाराज ने पूछा खगेन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो उत्तर में उन्होंने कहा महाराज विश्वनाथ दर्शन को जा रहा हूँ सुनकर उन्होंने कहा अभी तो उस दिन गए थे यदि इस तरह बार बार बाहर जाओगे तो मन को स्थिर रखकर जब ध्यान कब करोगे महापुरुष एकनिष्ठ भाव से पाँच छः वर्ष तक इस इसी अद्वैत आश्रम में रहकर साधन भजन कर रहे थे कदाचित कभी फाटक के बाहर निकले होंगे वे विश्वनाथ दर्शन या गंगा स्नान भी विशेष विशेष दिनों में करने जाते थे श्री ठाकुर तथा माता जी ही उनके लिए विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा थे ब्रह्मचारी ऋषि अद्वैत आश्रम में रहकर संस्कृत पढ़ते थे उस समय एक बार उन्हें ज्वर आ गया आश्रम में दो ही शौचालय थे एक में महापुरुष महाराज जाते थे दूसरे भी चंद्रकथा था ऐसी स्थिति में तीब्र ज्वर का वेग न संभाल सकने के कारण ऋषि के बड़ा विपड़ विपड़ आ गया महापुरुष जी बाहर निकलकर ऋषि की उस अवस्था में खड़ा देखकर सारी परिस्थिति समझ गए और प्रेम से बोले ऐसा ज्वर केवल तुम खड़े हो मुझे बुला सकते थे फिर से उन्होंने कहा अब तुम भीतर जाकर सारे शरीर में जल न डालकर सिर्फ पीछे का भाग साफ कर लो बाद में उन्हें बाहर आते देखकर उन्होंने कहा अब कपड़ा बदल कर कमरे में चले जाओ ऋषि द्विधा में पड़ गए किंतु अंत में महापुरुष जी की इच्छा से उन्हें अपनी धोती छोड़ देनी पड़ी महापुरुष जी ने स्वयं भी उस धोती को साबुन से साफ कर दिया कैसी अपूर्व सेवा का भाव है उन दिनों एक कुत्ता अद्वैत आश्रम में था दूसरे साधुओं की तरह इसके लिए भी चार रोटियों का प्रबंध था एक दिन गिरिजा महाराज ने विशेष कारण से उसे पीट कर लंगड़ा कर दिया अब महापुरुष जी के बुलाने पर भी वह अपने स्थान से आ नहीं सकता था ऐसी अवस्था देखकर कर जी ने किसी से कुछ न कहकर स्वयं ही सेवा करके उस कुत्ते को चंगा कर दिया वे अपने हाथ में से उसे खिलाते भी थे आश्रम के साधु लोग सहायता के लिए आगे आते तो वे कहते नहीं नहीं तुम लोगों में दया नहीं है तुम लोग जाकर साधन भजन करो सुना है वर्तमान अद्वैत आश्रम पुराने लाइब्रेरी घर में फर्श पर पुआल के ऊपर कंबल बिछाकर महापुरुष महाराज रहते थे उस कमरे के भीतर ही वे जब ध्यान करते थे जिस दिन महापुरुष जी ठाकुर की पूजा करते उस दिन चंद्र महाराज ठाकुर के लिए भोग पकाते और जिस दिन चंद्र महाराज पूजा करते उस दिन महापुरुष जी ठाकुर का भोग पकाते थे इस तरह कुछ समय बीतने पर स्थानीय डॉक्टर नारायण बाबू अपने मकान से ठाकुर के भोग के लिए दूध मिठाई पान आदि लाने लगे इस प्रकार कई साल तक काम चला आधी पानी धूप आदि किसी से उनके काम में बाधा नहीं पड़ती थी ऐसी नारायण बाबू की एक निष्ठ सेवा थी महापुरुष नारायण बाबू के संबंध में श्रद्धा के साथ कहते थे तन मन धन देकर निस्वार्थ भाव से श्री ठाकुर की सेवा नारायण बाबू ने जिस तरह की है उस तरह की सेवा का उदाहरण संसार में मिल्ला है उस समय मैं बेलूर मठ में रहकर बाजार से सौदा लाने का काम करता था एक दिन ललित स्वामी जी ने जाकर महापुरुष जी से कहा आजकल हमारा भोजन अच्छा नहीं हो रहा है यह सुनकर महापुरुष जी ने मुझे और भी कुछ रुपये देकर कहा बाजार से जो अच्छी चीजें मिल जाए सब खरीद लाना मैंने कहा आपने तो साधुओं के लिए दूध फल मिठाई आदि का प्रबंध कर ही दिया है उसके ऊपर इसकी बात से फिर क्यों तरकारी आदि के लिए इतने रुपए देते हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ले आओ ऐसा ही उदार हृदय उनका था अच्छे अच्छी चीज़ें मंगवा कर सबको खिलाना वे पसंद करते थे एक समय जगदानंद स्वामी उस समय भी वे सन्यासी नहीं हुए थे के साथ में जयराम बाटी से पैदल चलकर कामारपक तैले मेलों का मैदान और तारकेश्वर होकर संध्या समय मठ में पहुंचा। उस समय मठ के दुमंझिले पर गंगा की ओर के बरामदे में बाबूराम महाराज महापुरुष महाराज शरद महाराज खोका महाराज और गंगाधर महाराज सभी थे मैं जयराम बाटी में माँ के रहने के लिए एक छप्पर का घर तैयार करने के काम में वहाँ था महापुरुष जी ने जब सुना कि माँ के लिए फूस का घर तैयार हो रहा है तो कहा इसमें तो बार बार मरम्मत करनी होगी इससे माँ को बड़ा कष्ट होगा एक पक्का मकान बना देना अच्छा है सुनकर इच्छा है सुनकर शरद महाराज ने कहा माँ ने कहा है मेरे लिए ग्रामीण जनता के घरों जैसा मिट्टी का घर बनवा दो पक्का घर होने से मैं उसमें नहीं रहूँगी और मेरे घर के लिए तुम लोग लोगों से रुपये पैसे मांग लाओगे यह भी मैं नहीं चाहती यह सुनकर महापुरुष जी ने कहा इन सब बातों को न देखने से हम माँ के इस अद्भुत त्याग की बात नहीं समझ सकते बाबूराम महाराज के शरीर त्याग के बाद ही एक दिन महापुरुष महाराज गंगा की ओर के ऊपर वाले बरामदे में बैठे थे मैंने उस समय उनसे कहा बाबूराम महाराज साधुओं और ब्रह्मचारियों को लेकर साधन भजन के संबंध में अनेक प्रकार की आलोचनाएं करते थे आप इतने दिनों तक मठ में हैं किंतु वैसा तो कुछ नहीं करते उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा देखो तुम लोगों को हम बुलाने नहीं गए थे तुम लोग स्वयं ही श्री ठाकुर के आश्रम में आ गए हो मेरा कैसा भाव है जानते हो कुम्हार मिट्टी की हाड़ियाँ तैयार करके धूप में डाल देता है उसके बाद आग में जला देता है इसमें जो अच्छी होने को है वह टिक जाती है मैं भी उसी तरह उन्मुक्त परिस्थितियों में तुम लोगों को पका लेता हूँ जो टिकने को होगा वह टिक जाएगा त्याग तितिक्षा और वैराग्य लेकर मेरा ऐसा ही भाव है ऐसी दृष्टि लेकर मैं सबको प्यार करता हूँ तुमने पूछा इसी से तुम्हें मैंने अपने मन की बात खोलकर बताई श्री ठाकुर का जीवन ही हम सबका आदर्श है मैं भी यथाशक्ति उनके जीवन का ही अनुसरण कर चल रहा हूँ